लोग अपने दोनों दो हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें <coughs> siddha armo ayariya alam armo मो सवशाहुनम सऊषाण एसो जय बोलो देवाधिदेव श्री भगवान श्री की अहिंसा विद्यासागर जी परम पूज एक प्रमाण सागर जी महाराज की परमश मी विराट सागर जी महाराज की मुनि संघ की किसी ने पूछा कि नदियों का पानी मीठा और सागर का पानी खारा क्यों होता है जवाब दिया गया कि नदियाँ अपने पास जितना भी जल आता है सब बांट देती हैं अपने पास कुछ नहीं रखती और सागर सबको अपने पास संग्रहित रखता है नदियाँ उदारता प्रकट करके बांटती है जहाँ वितरण है उदारता है वहाँ मिठास है और सागर संग्रहित करके रखता है इसलिए उसमें खारापन है सूत्र निकला उदारता और वितरण में मिठास है और संग्रह और कृपणता में खारापन आज बात आपसे करनी है कृपणता की वह कृपणता जो हमारे जीवन में खारापन लाती है कृपणता का मतलब तो जानते हैं ना कृपणता किसे कहते हैं कंजूस और जब कभी भी किसी कंजूस व्यक्ति की चर्चा आती है आपके आंखों के सामने कैसे मनुष्य की छवि उभरती है एक कंजूस व्यक्ति की बात आए तो आपके सामने कैसे आदमी की छवि उभरेगी क्या हुआ आपको बोलना है क्यों कमल बाबू कैसे आदमी की छवि उभरेगी ऐसा आदमी जिसके पास अपार पैसा हो पर एक पैसा भी किसी को देता ना हो न भोगता हो न बांटता हो वो कंजूस है।, है ना ये एक प्रकार के कंजूस से तो आपका परिचय है ऐसे कंजूस लोग कुछ ही मिलते हैं पर मैं आज आपकी मुलाकात कुछ दूसरे प्रकार के कंजूसों से भी करना चाहूंगा और हो सकता है वो कंजूस वो कृपण आपके भीतर भी बैठा हो बस मेरी आपसे सलाह यही है पूरे प्रवचन को ध्यान से सुनना और अपने भीतर झांक कर देखना कि कहीं मैं वैसे कृपण की श्रेणी में तो नहीं हूं मेरे हृदय में वैसी कोई कृपणता तो नहीं है और यदि है तो उसे तुरंत निकालकर बाहर कर देना तब तुम्हारा आज का यह प्रवचन सार्थक होगा चलिए धन पैसे के कंजूस की चर्चा तो मैं आखिरी में करूंगा पर कंजूसी शब्दों की कंजूसी समय की कंजूसी शरीर की और कंजूसी संपत्ति की शब्दों में कृपणता किसकी घंटी बज रही है भाई ईमानदारी से खड़े हो जाओ सभी लोग इनका सामूहिक वहीं खड़े होइए, वहीं खड़े होइए। सामूहिक अभिनंदन कर दीजिए तालियां बजा करके एक बार आइंदा से ध्यान रखेगा आज माफ कर रहा हूं कल से पेनाल्टी भी लगाऊंगा समझ गए ध्यान रखें धर्म सभा में आने से पहले अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में रखें, ताकि दूसरों का ध्यान भंग ना हो चलिए मैं आप सब से कह रहा था शब्दों की कंजूसी किसी व्यक्ति ने आपके प्रति कुछ अच्छा किया आप उसे धन्यवाद के दो शब्द देने को तैयार होते हैं बोलो किसी ने कंजूसी आपके प्रति कुछ अच्छा किया आप कभी उसे धन्यवाद के दो शब्द देते हो चातुर्मास की तैयारियां चल रही है कार्यकर्ता जी जान से लगे हैं व्यवस्थाओं में आप समय पर घर से निकलकर आते हैं प्रवचन मंडप में बैठते हैं प्रवचन सुनते हैं आनंद लेते हैं लेकिन कभी आपके मन में एक ख्याल आता है कि थोड़ा सा व्यवस्था आपको को फोन करके कहूं कि भाई अल्प समय में आपने बहुत बढ़िया तैयारी की आपको बहुत बहुत धन्यवाद कभी आलोचना तो कर दोगे यहां व्यवस्था में ये कमी है वो कमी है, ये लोग ध्यान नहीं देते ऐसा करते वैसा करते ये सब बातें तुम कर लोगे लेकिन कभी तुम्हें जिसने सहयोग दिया उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापन का भाव प्रकट किया बोलो कंजूस हो कि नहीं आ? है आज से कंजूसी छोड़ना तय करो मुझे कोई किसी भी प्रकार का सहयोग देगा मैं उसके प्रति धन्यवाद जरूर ज्ञापित करूंगा किसी भी प्रकार का सहयोग आप घर से निकले आपका ड्राइवर टाइम पर आया और आपको टाइम पर पहुंचाया कभी आपने अपने ड्राइवर को धन्यवाद देने की जरूरत समझी ड्राइवर जिसके हाथ में तुम्हारी गाड़ी की स्टीयरिंग है थोड़ी सी चूक कर दे तो तुम्हारी जिंदगी दांव पर वो तुम्हें वहां से लेकर आया अपना सुख त्याग कर तुम्हारे लिए समय पर उठा लाया और सकुशल पहुंचाया वो तो उसकी ड्यूटी है ठीक है वो उसकी ड्यूटी है, पर तुम अपनी ड्यूटी में क्यों चूक जाते हो कंजूसी बोलो ऐसा कंजूस तुम्हारे भीतर बैठा है कि नहीं और इस कंजूसी को ठीक मानते हो क्या ठीक मानते हो नहीं मानते हो तो आज से अपने आप को ठीक कर लो रोज तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए तुम्हारी रुचि के अनुकूल भोजन तैयार करके तुम्हें भोजन कराती है भोजन करने के उपरांत कभी अपनी पत्नी की प्रशंसा करते हो कि आज बहुत बढ़िया भोजन कराया, कराए बहुत बढ़िया भोजन कराया, कभी एक दिन गड़बड़ हो जाए तो हल्ला जरूर मचा दोगे लेकिन उसने रोज अच्छा भोजन कराया उसके लिए धन्यवाद के एक शब्द भी नहीं हाँ कभी कभी उल्टा हो जाता है सामने वाला भारी हो तो मामला दूसरा हो जाता है पति भोजन करने के लिए आया सब्जी में मिर्च ज्यादा थी और मिर्च की झांस से आंखों में आंसू आने लगे पत्नी ने पूछा क्या बात है आंसू क्यों आ रहे हैं भोजन में दुखी क्यों हो रहे हो भले दुखी नहीं हो रहा हूँ बड़े खुशी के आंसू दुखी नहीं हो रहा हूं खुशी के आंसू हैं तो उसने पूछा कि ठीक है थोड़ी और सब्जी परोसू क्या बोले नहीं अब ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होगी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं आप अपने मन से सवाल करो कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो तुम्हारे प्रति सहायक होता है उसके प्रति तुम कभी धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए उत्सुक होते हो बोलो पति तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं करता है तुम्हारी भावनाओं का पूरा ख्याल रखता है एक एक चीज की पूर्ति करता है उसके प्रति कभी धन्यवाद देते हो हां जिस दिन किसी चीज की कमी हो जाए शिकायत जरूर करते हो होता है महाराज रोज प्रवचन सुनाते हैं प्रवचन सुनाते हैं महाराज ने हमें इतना लाभ दिया इसका धन्यवाद तो कोई कभी नहीं देता लेकिन कभी किसी दिन प्रवचन ना हो तो कहेंगे आज महाराज ने प्रवचन नहीं किया शिकायत शिकायत की प्रवृत्ति भरी है धन्यवाद की प्रवृत्ति नहीं यह वैचारिक कृपणता का द्योतक है, है कि नहीं यह कृपणता यह कृपणता अनुकरणीय नहीं है जब भी तुम्हारे साथ कोई अच्छा करे उसके प्रति धन्यवाद के दो शब्द प्रकट करो शब्दों में उदारता अपनाओ कोई व्यक्ति दुखी पीड़ित आए उसके मनोबल जगाने उसके मनोबल को जगाने के लिए दो शब्द उससे कह दो उसकी भावधारा को परिवर्तित कर दो सहानुभूति के तुम्हारे द्वारा प्रकट किए सहानुभूति के दो शब्द उसके जीवन के लिए बहुत बड़ा संबल बन सकता है प्रकट करते हो सहानुभूति के शब्द प्रकट करने वाले लोग तो फिर भी कम होते हैं हाँ उसके दर्द को बढ़ाने वाले शब्द बोलने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं उस घड़ी में यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसी कोई विषमता है वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा हुआ है तुम उसका कोई सहयोग नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं कम से कम शब्दों का औदार्य तो प्रकट कर सकते हो शब्दों की उदारता तो प्रकट कर सकते हैं और उसे दो सहानुभूति परक प्रोत्साहन परक प्रेरणादायी आत्मीय शब्द तो बोल सकते हो ऐसी आपकी मानसिकता बहुत कंजूस हो आप लोग होगी नहीं आपको मैं कंजूस बोल दूं तो बुरा लगेगा लगेगा हाँ? लग जाएगा कोई भी आपको अगर मैं बोलूं कंजूस तो बुरा नहीं लगेगा पक्का तो अब कह दूं आज सबको कि एक दूसरे को कंजूस बोलना गड़बड़ हो जाएगा पर कंजूसी भरी है कृपणता भरी है उस कृपणता से अपने आप को बचाइए आज तय कीजिए शब्द के संबंध में जब भी कोई बात आएगी मैं कभी कृपणता नहीं अपनाऊंगा नंबर वन शब्द के संदर्भ में जब कभी भी बोलना हो तो मीठे शब्दों का प्रयोग करूंगा अच्छे शब्दों के होते हुए भी बुरे शब्दों का प्रयोग करना वैचारिक दरिद्रता का कृपणता का द्योतक है जब तुम्हारे पास अच्छे शब्द हैं अब आप किसी को खाना खाने के लिए बुलाए हो खाना परोस रहे हो बढ़िया मिठाई है ताजा भोजन है उसको छोड़कर घटिया चीज परोसोगे तो आप कंजूस कहलाओगे कि नहीं हा? कहलाओगे पक्के तौर पर कंजूस कहलाओगे कि बढ़िया चीज छोड़ करके घटिया चीज दे रहे हैं ऐसे ही आपके पास अच्छे अच्छे शब्द हैं आपके मन के शब्दकोश में शब्द का अपार भंडार पड़ा है उन अच्छे शब्दों को छोड़कर बुरे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो मीठे शब्दों को छोड़कर कड़वे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो तो आपकी कृपणता प्रकट हुई कि नहीं बोलो है आज से तय करो मैं इस कृपणता से भी ऊपर उठूंगा ऐसी कृपणता को अपने जीवन में हावी नहीं होने दूंगा कर सकते हैं आप ऐसा ध्यान रखना जब भी मुख से अपशब्द निकलने को हो याद करना महाराज कह रहे थे ऐसा आदमी कंजूस है और कंजूस आदमी की कभी सदगति नहीं होती मुझे बचना एक प्रेरणा मिलेगी तुम्हें अपना मार ऐसा आदमी कंजूस है और कंजूस आदमी की कभी सदगति नहीं होती मुझे बचना एक प्रेरणा मिलेगी तुम्हें चलू आगे शब्दों के क्षेत्र में कभी कृपण मत बनना नंबर दो समय समय देना समय भी वही दे पाता है जो उदार होता है आपके पास समय है मरा सब कुछ है समय नहीं है क्यों नहीं है क्या काम है काम कुछ नहीं है फिर भी समय नहीं है यह विचित्रता है रत्ती भर काम नहीं है और क्षण भर की फुर्सत नहीं समय कहां समय दें अपने बच्चों को पत्नी को परिवार को फिर बचे समय तो समाज के लिए है आपके पास समय पूरा समय अपने कारोबार में ही खपा दो अगर किसी को तुम्हारे समय की आवश्यकता हो और उस समय तुम उसे समय न दो तो ये तुम्हारी कृपणता है तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी या माँ बीमार हो ससुर या सास बीमार हो उसका मन बुझ रहा हो और वह उस घड़ी चाहता हो कि कोई मेरे पास आकर थोड़ी देर बैठे मुझे शांतवना के चार शब्द सुनाए उसके बैठने से मेरा मन बहलेगा वो मेरे मन को बहलाए उस घड़ी में आप पहुंचो और कहो मुझे तो अपने ऑफिस जाना है मुझे तो मीटिंग अटेंड करने जाना है मुझे कहीं और जाना है ये आपकी कृपणता हुई कि नहीं घूमने के लिए समय फिरने के लिए समय मौज मस्ती के लिए समय लेकिन जिसको तुम्हारे समय की सख्त आवश्यकता है उसके लिए कोई समय नहीं है कि नहीं अनुदारता कृपणता है समय देना सीखो आजकल लोगों के पास समय का बड़ा अभाव दिखता है अपने परिवार में ही समय नहीं दे पाते भागते रहते भागते रहते भागते रहते आजकल एक है। लतीफा जैसा बन गया है मैं बहुत बिजी हूं कोई बोलो तो बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ अरे भैया कितने बिजी हूँ एक का पति बहुत बिजी रहता था और एक रोज बारह बजे रात को आया रात के बारह बजे आया और कहा जल्दी खाना लगा पत्नी झल्लाई ये भी कोई टाइम है आने का रात के बारह बज गए पति ने कहा क्या करूं मैं बहुत बिजी हूँ मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है मैं जल्दी खाना लगा मैं बहुत बिजी हूँ मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है पति के रोज रोज के इस व्यवहार से पत्नी भी काफ़ी खिन्न हो चुकी थी और उसी ने उसने उसी लहजे में कहा ठीक है अगर मरने की में तुम बिजी हो तो मरने की फुर्सत नहीं तो थोड़ा देर से मरना क्योंकि मैं भी बहुत बिजी हूँ मुझे अभी रोने की फुर्सत नहीं है मरना ही है तो थोड़े देर से मरना क्योंकि मैं भी बहुत बिजी हूं मुझे रोने की फुर्सत नहीं है क्या हाल है सब बेहाल है। मैंने एक बड़े उद्यमी के पांच साल के बेटे से पूछा उद्यमी था युवा था बड़ा कारोबार और अपने कारोबार को शिखर पर पहुंचाया मैंने उससे उसके बेटे से पूछा कि तुम अपने पापा से कब मिलते हो बोला केवल संडे को वो भी तब जब पापा बाहर नहीं जाते हैं तब बोले महीने में कितने संडे मिलते हैं बोले महाराज दो संडे तो मिल जाते हैं बाकी का कोई पक्का नहीं रहता बोले क्यों बोले महाराज मेरे पापा का शेड्यूल बहुत बिजी मैं सुबह सात बजे अपने स्कूल के लिए निकल जाता हूँ और जब मैं जाता हूँ तो मेरे पापा सोते रहते हैं और पापा अपने ऑफिस घर से दस बजे निकल करके जाते हैं रात के दस बजे आते हैं और मैं नौ बजे सो जाता हूँ मेरा और पापा का मिलना ही नहीं होता बोलिए है कोई जिंदगी किसके लिए कमा रहे हो सोचो ऐसे एक नहीं अनेक लोगों के जीवन की एक कहानी है समय के क्षेत्र में कृपणता मत अपनाओ घर परिवार को समय दो और समाज की सेवा के लिए समय दो ये चातुर्मास होने को है अपना समय निकालो सहभागी बनो सहयोग दो इसमें कृपण मत बनो करके बात करो मैं अपनी क्या सेवा दे सकूं मेरे लायक जो है वो मुझे दे मैं इसमें अपना जितना अधिक से अधिक योगदान हो दे सकूं दू कोई तन का देता है कोई मन का देता है कोई धन का देता है जो है वो दो समय को निकालो व्यर्थ के कार्यों में समय ना लगाओ अच्छे कार्य में समय लगाओ जहां उसकी आवश्यकता है वहां रखो कभी उसमें कृपण मत बनो चलूं आगे आज से आप समय की कृपणता का त्याग करेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे क्या हो गया त्याग व्याग की बात मत करो हमने सुना है जयपुर के लोग बहुत मजे से सुनते हैं पर आचार्य ने कभी दो पंक्तियां सुनाई थी याद आ गई चेहरे पे चेहरे हैं बहुत बहुत गहरे हैं चेहरे पे चेहरे हैं बहुत बहुत गहरे हैं त्याग और संयम के क्षेत्र में लूले हैं बह अंधे हैं बहरे हैं। आगे बढ़ो तीसरा शरीर से सेवा तुम्हारे पास अष्टपष्ट शरीर है अपना जो भी शारीरिक सहयोग किसी को दे सको दो उसमें कृपणा मत बनो सड़क से गुजर रहे हो कोई बुजुर्ग आदमी रोड क्रॉस करने को जा रहा है हाथ में लाठी है और लगता है कि रोड क्रॉस में थोड़ा भी चूक हो जाए तो गड़बड़ हो सकता है क्या आप उसके हाथ पकड़ के रोड क्रॉस नहीं करा सकते कभी मन में भाव ऐसा होता है कि कोई अपरिचित बुजुर्ग अभी रोड क्रॉस कर रहा है तो मैं उसको सहयोग दू अगर तुम्हारे भीतर वैचारिक उदारता होगी तो तुम्हारे हाथ स्वयं आगे बढ़ेंगे ऐसे एक नहीं अनेक प्रसंग है कि किसी पीड़ित कदर और दुखी व्यक्ति को अपने शरीर से जो सेवा बन सके वो सेवा करो तो शब्द की समय की और शरीर की कृपणता से अपने आप को बचाए और नंबर चार में है संपत्ति पैसे के क्षेत्र में कृपणता मत रखो पैसा तुमने कमाया है तो क्या करो उपयोग करो उपभोग करो कमाया है तो अपने द्वारा उपार्जित धन का या तो उपभोग करो और उपयोग करो और क्या करोगे उपभोग करो जितना खाना है जितना पहनना है जितना मौज करना है करो उसके बाद जो सरप्लस बच जाए उसका सदुपयोग करो और सदुपयोग नहीं करोगे तो क्या होगा छोड़ के तो जाना है दुनिया में ऐसे लोग बहुत विरल मिलते हैं जो अपनी संपत्ति का ठीक ढंग से उपयोग भी करते हैं और उपभोग भी करते हैं ऐसे लोग ज्यादा मिलते हैं जो न तो उपभोग कर पाते हैं ना उपयोग कर पाते ना खा पाते हैं ना खिला पाते बहुत पुरानी बात है हम लोग बिहार में थे बुंदेलखंड की बात इंटीरियर एरिया था हमारे साथ कई लड़के चल रहे थे सर्दी के समय में शाम हो जाने से बेचारों को शाम को भोजन मिलता नहीं था रात हो गई पहुंचते-पहुंचते अंधेरा उस इंटीरियर एरिया में ऐसा कोई होटल भी नहीं जहां वो लोग खा सके एक टाइम जैसे तैसे भोजन करते चल कर एक गांव में हमारा पहुंचना हुआ और उस गांव के नगर सेठ में मेरा हार हुआ नगर सेठ के यहां, और लड़कों को निमंत्रण भी उसके यहाँ मिला हमारा आहार हुआ हम तो हार करके आ गए हमें पता नहीं कि नगर सेठ है क्या है पर सहभाव से हार हुआ हार करके आ गए उसके बाद मेरे साथ के लड़के जब उनके यहाँ भोजन करने गए तो पांच सात मिनट में लौट आए हमने पूछा क्या बात है आज तुम लोगों ने खाना नहीं खाया क्या सब लड़के हंसने लगे एक दूसरे का मुँह देखने लगे उनमें से एक लड़का मजाकी था उसने कहा महाराज क्या बताऊं? कपड़े दूसरे नहीं थे नहीं तो दाल में हम लोग डुबकी लगा लेते बोले हम लोगों ने सोचा कि गांव के सिंगही के यहाँ आज निमंत्रण है तीन चार दिन से ढंग से खाना नहीं खाया पर आज निमंत्रण हुआ सोचा कि ढंग से खाएंगे लेकिन उसके यहाँ गए तो जो खुद ही नहीं खा सकता वो दूसरों को क्या खिला सकता महाराज पक्का कंजूस है बहुत कंजूस संपत्ति अपार लेकिन उपभोग नहीं उपयोग नहीं बड़ी बुरी दुर्दशा होती है। मध्य प्रदेश के गंज बाशोदा शहर में एक घटना घटी वहां एक पंजाबी दंपति थे मुन्ना पंजाबी ऐसे करके उनका नाम था घटना लगभग 25-30 वर्ष पुरानी है दोनों दंपति रहते थे घर में तीसरा कोई नहीं था निस्संतान थे ब्याज बट्टे का काम था पैसा अपार था तीन दिन से उनके घर का दरवाजा नहीं खुला लोगों ने सोचा कहीं बाहर गए होंगे लेकिन देखे घर अंदर से बंद है दरवाजा खुला नहीं तीन दिन में बदबू आने लगी लोगों को संशय हुआ प्रशासन की उपस्थिति में दरवाजा तोड़ा गया अंदर गए देखते क्या है दोनों बूढ़ा बूढ़ी अपनी सारी संपत्ति को फैलाए हुए हैं और दोनों ऐसे छाती पे हाथ धरकर बैठे हैं दोनों के प्राण एक साथ निकल गए अपार संपत्ति और उनके घर के सामग्री को हटाने में उठाने में नगर पालिका को सात दिन लग गए जिस आदमी ने जिंदगी भर केवल पैसा जोड़ा खाया भी नहीं खिलाया भी नहीं एक दिन सब छोड़कर चला गया आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक बहुत गहरी बात लिखी उन्होंने लिखा कि कंजूस से बड़ा कोई दानी नहीं होता कृपण से बड़ा कोई दानी नहीं होता क्योंकि वो अपनी सारी संपत्ति को बिना हाथ लगाए दे जाता है दानी तो अपने हाथ से देगा पर कंजूस व्यक्ति बिना हाथ लगाए छोड़ जाता यह बहुत सोचने जैसी बात है कृपणता उनके जीवन में पलती है जो धन संपत्ति को ही सर्वस्व मान लेते हैं जिनके लिए धन ही सब कुछ है और जड़ धन जड़ धन से परे जीवन धन का मूल्य जानने वाले उदार बनते हैं। संत कहते हैं कृपण नहीं उदार बनो और एक बात ध्यान रखना कृपणता के लिए तुम्हारे पास फिर भी अपार धन की आवश्यकता हो सकती है जिसके पास पैसा होगा वो कंजूस होगा कृपणता के लिए तो फिर भी अपार धन की आवश्यकता है उदारता के लिए केवल विशाल हृदय की जरूरत है हृदय की विशालता होनी चाहिए मैं जानता हूं धनपति व्यक्ति अपने धन का उपयोग नहीं कर पाता उदार व्यक्ति अपने धन का उपयोग करता है समाज में एक से एक धनपति हैं लेकिन हर धनपति उदार हो ऐसी कोई गारंटी नहीं और एक बात और बताता हूं कंजूस आदमी को लोग पहचानते हैं और उदार व्यक्ति को लोग चाहते हैं मैं दोहराऊं कंजूस व्यक्ति को लोग पहचानते हैं और उदार व्यक्ति को लोग चाहते हैं आप क्या चाहते हैं लोग आपको पहचाने या लोग आपको चाहे क्या चाहते हो आ? बस चाहे तो उस राह को पकड़ लो उदारता को अपना आज हमारे समाज में अशोक जी जैसे व्यक्ति उनकी प्रतिष्ठा उनकी संपन्नता के कारण नहीं उनकी प्रतिष्ठा उनकी उदारता के कारण है और ये उदारता मनुष्य का उद्धार करती है सीख लेने की आवश्यकता है, उदारता को अपनाएं जीवन का कल्याण तभी होगा और बंधुओं जो उदारता के मूल्य को समझ लेता है महत्व को समझ लेता है उसकी महिमा को जाने लेता है वह जीवन में कभी कृपणता नहीं अपनाता जो व्यक्ति कृपण है उन्होंने देने का मजा जाना ही नहीं इसलिए कृपणता एक बार देने का मजा आ गया उस व्यक्ति का जीवन ही बदल जाता है एक बार एक छोटे से कस्बे में कुछ युवकों ने एक अस्पताल खोलने का निर्णय लिया कोई पांच करोड़ रुपए का उन्हें कलेक्शन करना था पूरी बस्ती और आसपास के नगरों से उन्होंने कलेक्शन करने का टारगेट किया पर कहा से शुरुआत करें वहां का जो नगर सेठ था पक्का कंजूस था कभी एक रुपया भी किसी को नहीं दिया वे सारे युवक सुबह से उसी के घर चले गए दरवाजे पर नौकर से कहा गया कि गांव के कुछ युवक आपसे मिलना चाहते हैं। सेठ को खबर थी कि अस्पताल बनाने की योजना है उसने नौकर से कह दिया कि कह दो यहाँ हम कुछ देने देने वाले नहीं हैं नौकर ने कहा सेठ जी कहते हैं कि मिलने की क्या जरूरत हम कुछ देने देने वाले नहीं हैं युवकों ने कहा हम सेठ जी से कुछ लेने ही नहीं आए केवल बात करने आए सेठ ने कहा चलो आने दो आया तो बैठने को भी नहीं कहा खड़े खडे बात की युवकों ने जैसी बात रखी कि हम लोग अस्पताल खोलने जा रहे हैं उसने कहा भाई मालूम है ना मैं तो कहीं देता नहीं मेरा इसमें विश्वास नहीं सेठ साहब हम आपसे कुछ लेना भी नहीं चाहते बस आपसे एक निवेदन करने आए बोले क्या निवेदन है उनके सामने रजिस्टर रखा रजिस्टर में सेठ साहब का नाम लिखा था और सामने पाँच लाख रुपए की राशि लिखी थी ये क्या कर रहे हो बोले कुछ नहीं मैं केवल आपसे मैं हम केवल आपसे इतना कहना चाहते हैं आज हम बाज़ार में दान के लिए निकलेंगे आपके नाम का हम एक दिन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं आपके नाम के आगे हमने ये पाँच लाख रुपये की दान राशि लिखी है आपसे केवल इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप किसी को मना मत करना ना मत कहना एक दिन की बात है कल हम आपका नाम मिटा देंगे ने कहा भैया गड़बड़ हो जाएगा कल तुम हम पर क्लेम कर दो मेरा कोई कमिटमेंट नहीं बोला हम एक एफिडेविट आपको बना के देते हैं कि हम आपके नाम का केवल एक दिन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं आपने आपसे एक रुपया भी नहीं लेंगे पर हम अपनी लिस्ट में लिखना चाहते हैं आपने पांच लाख रुपए का आश्वासन दिया शेड भी सोचा चलो भाई केवल नाम ही हो रहा हमारा क्या काम देखो दे दिया एफिडेबिट लिखवा लिया कहीं कोई क्लेम ना हो, हो गया वो लोग बाजार में निकले सबसे ऊपर उस आदमी के नाम से पांच लाख रुपया लिखा देखे तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ होगा जब उस आदमी ने पांच लाख दे दिया जिससे पांच रुपये की उम्मीद नहीं लोग बोले कि भाई सच है बोले सच है झूठ थोड़ी लिखेंगे तो लोगों ने दिल खोल करके देना शुरू कर दिया जिसे पांच हजार देना था वो पचास हजार दे दिया जिसे पचास हजार देना था वो दो लाख दे दिया युवकों का जो टारगेट था वो बहुत आसानी से पूरा हो गया अपने वायदे के अनुसार दूसरे दिन वे लोग फिर उस सेठ के यहां पहुंचे जैसी सूचना मिली अबकी बार सेठ खुद उन्हें लेने के लिए दरवाजे तक आया अंदर ले जाके बिठाया, सबको मेवा डला दूध पिलाया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया युवकों ने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा कि सेठ जी हम अपना वादा पूरा करने के लिए आए हैं आपके नाम का हमने एक दिन के लिए इस्तेमाल किया था आज हम आपके नाम को डिलीस्ट करना चाहते हैं सेठ ने कहा नहीं अब उसकी जरूरत नहीं है अभी ताली मत बजाओ सुनो सेठ ने कहा नहीं अभी उसकी जरूरत नहीं है यह पांच लाख रुपया तुम लोग आप पक्के में ले लो मैं उसे कभी वापिस नहीं लूंगा और पांच लाख की गड्डी सामने रखते हुए कहा कि लो आज मैं पांच लाख रुपया देता हूं सारे के सारे युवक सेठ का चेहरा देखने लगे कि इसमें इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया सेठ ने कहा कि आज तक मैंने जीवन भर केवल कमाने का सुख देखा था मैंने जिंदगी में पहली बार पाया कि दान करने का सुख क्या होता है दान करने का सुख क्या होता है मैंने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया मैंने अपनी जिंदगी में करोड़ों कमाया पर किसी एक भी व्यक्ति का बधाई मेरे पास नहीं आया और कल मैंने केवल नाम के लिए पांच लाख रुपया दिया सैकड़ों की बधाइयां आ गई तब मैंने जाना देने का सुख क्या होता अभी तक मैंने केवल कमाने और जोड़ने की बात सीखी थी आज मैंने जाना है लगाने और देने का क्या फल मिलता है भाइयों तुम लोगों की कृपा से मेरी आंखें खुल गई अब मैं तुम्हें ये पाँच लाख तो दे ही रहा हूँ जरूरत पड़े तो और आ जाना मैं अपनी संपत्ति का सदुपयोग करना चाहता हूँ और तुम लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है जब कभी कोई मांगलिक कार्य हो शुरुआत मेरे घर से करना यह है उदारता का सुख आप कभी एहसास करके देखो कमाने में संतुष्टि मिलती है कि दान में बोलो आ कमाने में संतुष्टि मिलती है कि दान में दान में तो दान देने का ज़्यादा करते हो कि कमाने का कहते हो कि कमाने में संतुष्टि नहीं मिलती दान में संतुष्टि मिलती तो दान क्यों नहीं देते हो? दिल खोल करके दान दिया करो महाराज आपकी बात मान लेंगे तो फिर भट्टा ही बैठ जाएगा ऐसे भट्टा नहीं बैठता ऐसे भट्टा नहीं बैठता वस्तुतः जो सत्य कार्य करता है उसकी उन्नति होती है उसका कभी भट्टा नहीं बैठता जानो इस रहस्य को जानो कि तुम कितना भी कमा लोगे तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी लेकिन लोग हैं जिनके हृदय में बहुत गहरी कृपणता और कंजूशी होती है बड़ी बुरी हालत होती है कंजूस बाप को मरता हुआ देखकर बेटे ने सिलवा लिया बनवा लिया दो गुना बड़ा कफन कंजूस बाप को मरता हुआ देखकर बेटे ने बनवा लिया दो गुना बड़ा कफन सोचा मेरे पिताजी ने न ढंग से खाया न कुछ पहना कम से कम मैं ओढ़ा तो सकूंगा दो गुना बड़ा कफन सोचा मेरे पिता ने ना ढंग से कुछ पहना ना खाया कम से कम मैं ओढ़ा तो सकूंगा दो गुना कफन देखते ही बाप जी चिल्लाए अभी मरा नहीं था देखते ही बाप जी चिल्लाए और कहा बेटे ठीक नहीं है तेरी मर्जी क्यों करता है फिजूल खर्ची बेटे ठीक नहीं है तेरी मर्जी क्यों करता है फिजूल खर्ची कपड़ा आखिर कपड़ा है बेकार नहीं जाएगा आधा मुझे उड़ा दे आधा तेरे काम आ जाएगा बली हारी है इश्क कृपणता से मुक्त पूरे चातुर्मास आप तय रखिए कि मैं इन चारों क्षेत्र में कहीं कृपण नहीं बनूंगा उदार बनूंगा बंधुओं हम लोग जितनी उदारता से आपको दे रहे हैं आपको चाहिए कि उतनी ही तत्परता से उसे स्वीकारो और जीवन में उदारता को बढ़ाओ कल्याण तब होगा ये एक रास्ता है इसलिए ऐसी कृपणता से जब तक आप अपने आप को नहीं बचाते जीवन का मजा नहीं आएगा एक बड़ा कंजूस आदमी था पैसा अपार था लेकिन कंजूस जैसा कि कहते हैं ना खा पाता न खिला पाता प्रायः उपवास रखता और उसकी पारना भी उसकी पारना भी वो चाहे जिसकी यहाँ चला जाता कहता आज मेरा एकादशी का उपवास है कि अष्टमी का कि चतुर्दशी का कि पंचमी का कि पंद्रस का सोचा कि पारना का पुण्य आपको दिला दू तो जिस के यहाँ भोजन करता था संयोग था तो उसके यहाँ एक चोर घुस गया और कल्पना कर लो जिस आदमी ने जिंदगी भर कमाया हो और एक पैसा खाया न हो उसके यहाँ कितना धन होगा चोर घुसा उसे अपार दौलत मिली चोर ने देखा कि मुझे आज इतना माल मिल गया कि जिंदगी में अब कभी दोबारा चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो उसने सोचा चलो कुछ अच्छा कार्य कर लो और इस भाव से पूरे गांव को भोज दिया पंगत लग गई महानुभाव भी पहुंच गए जब सब लोग खाने के लिए बैठ बैठे और उस कंजूस आदमी ने भी खाना शुरू किया तो जैसे ही मुँह में ग्रास दिया ग्रास क्लिक होकर बाहर निकल आई पहला कौर दिया वो कौर बाहर निकल आई दूसरा कौर दिया वो भी कौर बाहर निकल गई तीसरा कौर दिया और वो भी जब वापस निकल गई तो उठ के खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाते हुए कहा पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया सब लोग आश्चर्य में भाई क्या पकड़ा गया बोल रहा है ये कैसा पागलपन है उसने कहा चोर पकड़ा गया मतलब बोले हाँ चोर पकड़ा गया चोर को पकड़ाने से इसका क्या संबंध बोले बिल्कुल इसी आदमी ने मेरे घर में चोरी की इसी आदमी ने मेरे घर में चोरी की है इसका क्या प्रमाण बोला इसका इस स्पष्ट प्रमाण है कि आज तक मेरे कमाई का एक दाना भी मेरे गले से नीचे नहीं उतरा आज तक मेरी कमाई का एक दाला भी मेरे गले से नीचे नहीं उतरा एक कौर मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा है इसका पक्का प्रमाण है कि ये माल मेरा ही है, ये हाल है ऐसे हाल वालों की जिंदगी बेहाल बन जाती है तो अपने जीवन में जो हमारे लिए नुकसान पहुंचाने वाले कारक है उनमें आज चौथे कारक की बात मैंने आप सबसे की वो है कृपणता कृपणता टाग्नि है उदारता अपनानी है हर क्षेत्र में उदार आप बनेंगे तो आपके जीवन में मंगल होगा शांति होगी कल्याण होगा समय आप सबका हो गया है इसलिए मैं अपनी बानी को विराम दे रहा हूँ कल श्रृंखला की आखिरी कड़ी कृतज्ञता की चर्चा होगी बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुव श्री विद्यासागर जी महाराज